दरअसल विक्रांत ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया था बॉम्ब का पता लगने के बाद भी वो बेसमेंट में रुककर इसलिए फोटो क्लिक कर रहा था क्योंकि उसे बहुत पछतावा हो रहा था दरअसल इस केस ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की टेंशन बढ़ा रखी थी बड़ी मुश्किल से इस बेसमेंट तक पुलिस पहुंच पाई थी और यहां पर केस से रिलेटेड काफी इम्पोर्टेंट सबूत मिल चुके थे लेकिन फिर पता चला कि इस एरिया को बॉम्ब से कवर किया गया है पहले तो विक्रांत ने एक बार सोचा कि अदृश्य शक्ति के दिए हुए बॉम्ब डिस्पोजल टूल की मदद से इस बॉम्ब को डिस्फ्यूज किया जाए लेकिन समस्या ये थी कि विक्रांत को पता नहीं था कि बॉम्ब एग्जैक्टली रखा कहाँ गया है ऐसे में उसे डिफ्यूज करने से पहले उसे ढूंढना पड़ेगा लेकिन बॉम्ब को ढूंढने का टाइम तो था नहीं क्योंकि ऑलरेडी अब बॉम्ब फटने में पंद्रह से भी कम सेकेंड रह गए थे विक्रांत इस बेसमेंट में मिले किसी भी एविडेंस को खोना नहीं चाहता था ऐसे में उसने तुरंत ही अपने फोन से इस पूरे एरिया की फोटो क्लिक करना ही बेहतर समझा अब बॉम्ब फटने में महज छह सेकंड ही बाकी रह गए थे बेसमेंट एरिया से विक्रांत को छोड़कर बाकी सभी लोग बाहर आ चुके थे आखिरी समय में अनुष्का ने अपनी पूरी ताकत से चलाते हुए विक्रांत को बुलाया विक्रांत सर बम फटने वाला है जल्दी आओ विक्रांत ने आखिरी समय तक यहाँ की सारी फुटेज क्लिक किया और फिर तुरंत ही वहाँ से भागने लगा अनुष्का उसका इंतजार करते हुए बेसमेंट में ही रुकी हुई थी विक्रांत उसका हाथ पकड़कर पूरी ताकत से भागने लगा किसी को ये नहीं पता था कि बॉम्ब कितना पावरफुल है या वीक है ऐसे में सब अपनी पूरी जी जान लगाकर ज्यादा से ज्यादा दूर जाने की कोशिश करने लगे धड़ाम अचानक से जोर के धमाके की आवाज हुई विक्रांत और अनुष्का इस धमाके सबसे करीब थे ऐसे में ये धमाका होते ही ये दोनों हवा में उछलते हुए कुछ दूर जा गिरे बाकी के लोग तो काफी दूर पहुंच चुके थे ऐसे में उनके ऊपर धमाके गए कोई असर नहीं हुआ आसमान में धुएं का काला गोबार छा उठा एक पल में ही इस बेसमेंट की ईंटें उखड़कर चारों तरफ बिखर पड़ी बेसमेंट पूरी तरह तबाह हो चुका था और उसके साथ ही उसके भीतर मौजूद सभी चीजें भी तहस नहस हो चुकी थीं। विक्रांत और अनुष्का को जमीन पर गिरा हुआ इंस्पेक्टर लोकेश भागते हुए एम्बुलेंस जल्दी एम्बुलेंस बुला लोकेश ने तुरंत ही विक्रांत को पकड़कर उठाते हुए कहा सर सर आप ठीक तो है विक्रांत के पैर और सीने में थोड़ी चोट आई थी जिसकी वजह से उसे हल्के दर्द का एहसास हो रहा था लेकिन यह कोई ज्यादा गहरी चोट नहीं थी ठीक हूँ ठीक हूं मैं विक्रांत ने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा लेकिन उधर अनुष्का अभी भी जमीन पर पड़ी हुई कराह रही थी उसे उठाकर देखा तो पता लगा कि उसके गले में कांच घुस गया था जिससे गले से काफी तेजी से खून बह रहा था अनुष्का अपना हाथ उठाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन दर्द के मारे उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होती जा रही थी खड़े क्यों हो एंबुलेंस बुला जल्दी लोकेश ने फिर चलाते हुए कहा तभी विक्रांत ने नीचे बैठकर अनुष्का का सिर अपने पैरों पर टिकाया इसके बाद उसने अनुष्का के गले में घुसे हुए कांच को बाहर खींचना शुरू कर दिया अरे सर ये इससे खून और बहना शुरू हो जाएगा किसी पुलिस वाले ने बीच में ही विक्रांत को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा चुपरा चूती जल्दी पट्टी लेकर आ बांध इसे विक्रांत ने उसे गुस्से उस से घूरते हुए कहा कपड़ा फाड़कर विक्रांत के हाथों में पकड़ा दिया विक्रांत ने अनुष्का के गले में पट्टी बांधी और वाकई में में कुछ ही देर उसके गले से खून बहना बंद हो गया ये नज़ारा देखकर को, को बेहतर इलाज मिल सके इसलिए उन्होंने उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करना शुरू कर दिया हालांकि विक्रांत अनुष्का की जान को लेकर निश्चिंत था की उसे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि अनुष्का के गले से कांच निकालते हुए अदृश्य शक्ति के एक खास टूल का भी इस्तेमाल अनुष्का के लिए किया गया था जिसकी मदद से तुरंत ही अनुष्का का घाव भरने लगा था इस वक्त विक्रांत के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय प्रोफेसर खुराना था और वो जल्द से जल्द अब यह केस सॉल्व कर लेना चाहता था विक्रांत ने तुरंत ही सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश को अपने पास बुलाकर कहा चौधरी साहब आप जल्दी से जल्दी टीम रेडी कीजिए हमें यह केस आज के आज ही खत्म करना है जल्दी कीजिए वरना आज इस केस में पांचवा व्यक्ति भी मिलने वाला है पूरे चांसेस हैं कि प्रोफेसर खुराना ने मेडिकोर के को डायरेक्टर रणजीत चौधरी को किडनैप किया है और अगर हमने जल्दी नहीं की तो फिर रणजीत चौधरी का भी मर्डर हो सकता है उसका सामना किसी ऐसे शातिर अपराधी से भी हो सकता है फिर विक्रांत ने वो सभी इंफॉर्मेशन दी जो उसे फोन पर हर्ष बताया था सारी बातें सुनने के बाद लोकेश को और झटका लगा विक्रांत ने उसे सब कुछ बताते हुए कहा देखे इंस्पेक्टर साहब अब यह केस बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है लेकिन पहली बार हमें इस केस में विक्टिम की इंफॉर्मेशन पहले ही मिल गई है इसलिए जल्दी से जल्दी हमें अब काम खत्म करना है इसलिए कह रहा हूँ कि आज रात से पहले हमें प्रोफेसर खुराना को पकड़ना ही होगा बेसमेंट के भीतर हुआ बॉम ब्लास्ट काफी भयानक था जिसकी वजह से पूरा एरिया डिस्टर्ब हो चुका था बेसमेंट के ऊपर बने गैराज से भी इस विले के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाला तार जाता था बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से यह तार भी खराब हो चुका था जिस वजह से पूरे विला की इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी थी मजबूरन पुलिस को अपना सारा काम विला के गार्ड रूम में शिफ्ट करना पड़ा अब वहीं से पुलिस सारे ऑपरेशन कर रही थी इस वक्त पुलिस का पूरा फोकस मेडिको फार्मा के को डायरेक्टर रणजीत चौधरी को ढूंढना है जाहिर है कि अगर रणजीत को ढूंढ लिया गया तो प्रोफेसर खुराना भी मिल ही जाएगा क्योंकि ये बात तो एकदम साफ है की अब रणजीत चौधरी प्रोफेसर खुराना का अगला शिकार है भले ही विक्रांत ने अपनी जान रिस्क में डालकर किसी तरह से अंदर से फोटो वगैरह लेकर आया हुआ था लेकिन फिर भी ये एविडेंस किसी काम के नहीं थे क्योंकि वहां पर रणजीत चौधरी की कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर खुराना ने नहीं नोट किया था वहां पर सिर्फ प्रोफेसर खुराना की फोटो लगी होने के साथ उसके शेड्यूल्ड की इन्फॉर्मेशन दी गई थी खुराना रणजीत को कब किडनेप करने वाला था किडनेप करने के बाद उसका क्या प्लान है और किडनेप करने के बाद रणजीत चौधरी को लेकर कहा जाएगा इस बारे में वहां पर कुछ भी नहीं लिखा गया था ऐसे में कुल मिलाकर ये सब एविडेंस विक्रांत के लिए किसी काम के नहीं थे लोकेश ने अपने हाथ में हुए पेपर को अपना अब रणजीत चौधरी को मारने वाला लेकिन साले ने ये बिल्कुल भी हिंट नहीं किया कि आखिर वो कैसे रणजीत को मारने वाला है विक्रांत अपने फोन में ली हुई फोटोज देखने लगा इसके साथ ही वो कुछ याद करने की कोशिश करने लगा तभी अचानक से उसे कुछ याद आया कार हाँ कार एक मिनट कार मतलब लोकेश ने कन्फ्यूज होते हुए सवाल किया यहाँ गैरेज के पास में कार के पहियों के निशान थे इसका मतलब कि प्रोफेसर खुराना के पास कार है अभी भी लोकेश को विक्रांत की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी वो कन्फ्यूज होकर अभी भी विक्रांत की तरफ देख रहा था अरे अभी जब मेरी बात हर्ष से हो रही थी तो उसने मुझे बताया था कि अभी दो दिन से रणजीत चौधरी गायब है मतलब कि खुराना ने दो दिन पहले ही रणजीत को किडनेप किया है अब उसने रणजीत को कहा छुपाया होगा कार के पहियों के निशान मतलब ये निशान दो दिन पहले के हैं। अब जाकर लोकेश को विक्रांत की बात थोड़ी बहुत समझ में आई उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए थोड़े कन्फ्यूजन के साथ कहा अगर ये कार के पहियों के निशान दो दिन पुराने हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर ने रणजीत को इसी बंगले में छुपाया रहा होगा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे तो लग रहा है कि प्रोफेसर खुराना को झूठे केस में फंसाने वाला रणजीत चौधरी ही है इसलिए अगर प्रोफेसर ने रणजीत को किडनैप भी कर लिया होगा तो भी वो उसे अभी नहीं मारेगा प्रोफेसर अभी पांचवें दिन का इंतजार कर रहा है जैसे ही पांचवें दिन की शुरुआत होगी वो तुरंत ही रणजीत चौधरी को मौत के घाट उतार देगा अब हर्षित ने कुछ अनुमान लगाते हुए कहा यह बात प्रोफेसर खुराना बहुत अच्छे से समझ रहा था की प्रवीण तुषार और सोनल चौधरी का मर्डर करने के बाद मेडिकोर के कोर डायरेक्टर रणजीत चौधरी तुरंत अलर्ट हो जाएंगे ऐसे में उसने रणजीत को पहले से ही किडनेप करके रखा होगा ताकि वो बचकर भाग ना पाए हम्म, सही बात लोकेश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा फिर उसने अपनी घड़ी में देखते हुए कहा अभी लगभग आधे घंटे पहले इंटरनेट पर इस केस की इन्फॉर्मेशन लोड की गई है इसका मतलब अगर प्रोफेसर यहाँ से इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर डालने के बाद गाड़ी से बाहर निकला है तो फिर अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा लोकेश ने फिर थोड़ी फुर्ती दिखाते हुए अपने एक ऑफिसर से कहा तुम यहाँ विला के आसपास रोड पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करो पता करो की प्रोफेसर किस गाड़ी ऐसी भागा और किस तरफ गया है इसके बाद लोकेश ने दूसरे पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देते हुए कहा तुम तुरंत ट्रैफिक पुलिस को कोऑर्डिनेट करो और उनको खुराना की कार के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हुए अलर्ट रहने के लिए कहो और बोलो कि रोड से कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के जाने ना पाए खुराना की फोटो भी सर्कुलेट कर दो जल्दी विक्रांत सर सही कह रहे हैं हमें किसी भी हालत में आज रात से पहले यह केस फिनिश करना है